मंत्री व श्रेष्ठ मंत्री तो एक तो अत्यंत वृद्ध व्यक्ति दूसरे संबंध में नाना तीसरे श्रेष्ठ विचारक मंत्रणा देने वाला उसने समझाया रावण को तो रावण क्या बोला चुप कर दोबारा मत बोलना माल्यवंत बोला कि बूढ़े का यही सम्मान है मैं सलाह दे रहा हूं नाना हूं रावण बोला रहो ना ना लेकिन तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे ना ना नाना, नाना। माल्यवंत ने कहा कि दुर्भाग्य कह रहे हो बूढ़े के लिए यही यही रावण बोला बूढ़े हो इसीलिए लिहाज कर दिया क्या लिहाज रखा बोले बूढ़ भयों न तो मरत्यू तो ही अगर तुम बूढ़े ना होते तो मैं मार ही डालता तुम्हें ये लिहाज है बूढ़े का ये मारा नहीं है ये क्या कम है रावण से कोई पूछे क्यों नहीं मारा बूढ़े को बोले बूढ़ा है वैसे भगवान ही मारने वाले तो हम काहे को मारे बूढ़ भय नरत्यू तो, तो ही उपजावसी मोही वृद्ध का अपमान हुआ माल्यवंत ग्रह गए बहोरी माल्यवंत तो अपने घर चला गया लेकिन जहां वृद्धों का अपमान होता है उनका अपना मकान सोने का क्यों ना हो तो भी आग लग जाती है कुछ नहीं बाकी बचता है नष्ट हो जाता है सोने की लंका में आग लग गई इसलिए वृद्ध का सम्मान करें और वृद्ध का जहां सम्मान होगा वहां अनिष्ट नहीं होगा मान ली बात अच्छा वयोवृद्ध की बात मान ली अपनी अकल नहीं लगाई अनुभवी आदमी की बात मान लो अपनी अपनी अकल लगाने से बहुत गड़बड़ी होती है। एक आदमी गया वैद्य जी तबीयत खराब है दवा दी हल्का भोजन करना वैद्य ने कहा ठीक है हल्का भोजन ही करें हल्का चले आए अब मान लेते हल्का भोजन करते तो स्वस्थ हो जाते पर अपनी अकल लगाई घर में आए वैद्य जी ने हल्का भोजन करने के लिए कहा है पत्नी ने कहा क्या बना दू बोले जो हल्का हो तो बोले तुम्ही बताओ क्या हल्का है ओ बोले एक बात है मिट्टी से हल्का पानी क्योंकि मिट्टी बैठ जाती पानी ऊपर ही रहता हल्का है नीचे हाँ अब अकल लगाई पानी से भी कुछ हल्का है हा क्या तेल पानी के ऊपर डाल दो इतना हल्का है कि पानी में जो चीज डालो नीचे चली जाती पर तेल घी ऊपर तैरता रहता है हाँ पानी से हल्का तेल और घी तेल पानी से हल्का तेल अच्छा तो फिर हल्का भोजन क्या हुआ बोले जो तेल के ऊपर भी तैरता रहे फिर क्या था बनी पुड़ी और भजिया इससे ज्यादा हल्का भोजन और क्या हो सकता है अपनी अकल लगाने से ही मेरा मतलब यह नहीं है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग न करें पर बुद्धि तर्क दे रही है या कुतर्क यह विचार जरूर करना चाहिए और हमारी बुद्धि ठीक है या गलत इसलिए अनुभवी आदमी से पूछ लेना चाहिए निखात राज ने बात मान ली एक ही निश्चय हुआ भेंट लेकर चलो और योद्धा तैयार रहे छिपे हुए रहे शायद जरूरत पड़े और भेंट से पता लग जाएगा कि वृत्ति कैसी है खानपान से पता लगता है कि वृत्ति कैसी स्वभाव कैसा खानपान से पता लग जाता है असक ही भेंटो असक भेंट से जो वन लागे। अस ऐसा कहकर भेंट का संयोजन करने लगे क्या ले गए कंदमूल फल खग मृग मांगे और इसके साथ मीन पीन पाठीन पुराने भरी भरी भार कहा आने कंदमूल फल पशु पक्षी और मछलियां देखें कैसी वृत्ति है रजोगुणी है कि तमोगुणी है कि सतोगुणी है पहले भोजन से ही पता लग जाता था वृत्ति सात्विक होगी तो कंदमूल फल पर दृष्टि जाएगी और वृत्ति रजोगुणी होगी राजाओं की वृत्ति तो खगमृग की ओर दृष्टि जाएगी और तमोगुणी वृत्ति होगी क्यों खगमृग का भी तो शिकार करने में क्रियाशीलता रहती है और तमोगुणी तो आलस आलस में पड़ा रहता है तो सोच तमोगुणी होंगे तो मछली पर दृष्टि जाएगी कहा क्यों? तो से मार, नहीं नहीं पानी से निकालो अपने आप मर जाएगी ये तामसिक तमोगुणी वृत्ति होगी तो मछली पर दृष्टि जाएगी इसलिए तमोगुण प्रधान व्यक्ति होते ही आलसी है और मैं आपसे कहूंगी इतना आलसी होना भी आसान बात नहीं है ऐसे तो बहाने के लिए तो कोई भी आलसी बना ले बड़े आलसी लेकिन आलसी होना भी आसान बात नहीं देखो मैं आपसे एक बात बताऊं, एक राजा को बड़ी अजीब सनक सूझी मंत्री से बोला अपने राज्य में कितने आलसी हैं गिनती कराओ ताकि पता लगेगा कि आलसी कितने हैं? फिर विचार करेंगे कि कैसे राष्ट्र की उन्नति हो राज्य की उन्नति हो ठीक है एक मंत्री ने सलाह दी एक काम करो क्या बोले आलसी घर बनवा दो अपने आप पता लग जाए घास फूस के झोपड़े 100 100-200 बना दिए गए नगर में ढिंढोरा हुआ कि जो आलसी हो उसका स्वागत है पहली बार यह सुनहरा अवसर मुफत खाना मुफत रहना सारी सुविधाएं मिलेंगी शर्त एक ही है कुछ कर नहीं सकते पड़े रह सकते अरे मिल गया मौका दूसरे ही दिन हाउसफुल एक भी घर खाली नहीं बचा कई तो बेचारे वेटिंग लिस्ट में थे कोई निकले तो हम जाएं राजा को बड़ी चिंता हुई कि इतने आलसी जिस राज्य में उसकी उन्नति तो हो नहीं सकती फिर मंत्री से पूछा कि इतने आलसी है मंत्री बोला महाराज इतने आलसी हो ही नहीं सकते बोले कैसे पता लगे बोले आग लगवा दो और जो झोपड़ों में आग लगी बोलो कितनी आलसी हो आग लगने पर कहेगा कि थोड़ा आराम कर लेने का सब भागे लेकिन आप आश्चर्य करोगे वो 200 आदमी में दो फिर भी ऐसे थे कि जलते झोपड़े में पड़े एक दूसरे से बोला चिलम पीने की आदत थी बोले अब तो झोपड़े में ही आग लग गई है उठकर चिलम जला ले तो दूसरा कह रहा है कि कौन उठकर जाए आग तो खुद जलती जलती यहीं चली आ रही है मंत्री ने कहा कि राजा साहब बस यही दो हैं तो आलसी आदमी सोचता है कुछ करना ना पड़े किया कराया मिले तो सतोगुणी होंगे तो कंदमूल फल अच्छे लगेंगे और रजोगुणी हैं राजा शिकार करने वाले होते हैं तो अच्छे लगेंगे और अगर तमोगुणी तो मछली ठीक है कल नहीं कुछ नहीं कुछ पानी से बाहर निकली मारी ठीक पहले यह पहचान हो जाती थी अब आज के आदमी को तो पहचानना मुश्किल है एक पिता ने योजना बनाई माने कहा क्या कह हो वो अपनी पत्नी से बोला कि बेटा आया है पढ़कर आया है तो मैं सोच रहा हूं अब इसको धंधा पानी सौंपना है बड़ा कारोबार है तो मैं ये सोच रहा हूं ये करेगा क्या इसकी वृत्ति पहचान है कि ये भक्त बनेगा कि व्यापारी बनेगा कि धनी बनेगा कि राजा बनेगा कि त्यागी बनेगा क्या पत्नी बोली उपाय क्या किया है बोल बस छुप कर देखो हमने इसके कमरे में सब चीजें सजा दी सब उसने क्या किया गीता रख दी भगवान का चित्र रख दिया माला रख दी अगरबत्ती रख दी माचिस यह तो किया ही एक काम और किया नोटों की इतनी बड़ी गड्डी रख दी नोट ही नोट शराब की बोतल रख दी अब सोचा कि देखो ये क्या करता है अब उस देख रहा था कि अगर ये गीता पढ़ेगा तो हम समझेंगे ज्ञानी होगा और भगवान को प्रणाम करके माला पहन के चंदन लगाएगा तो हम समझेंगे भक्त होगा और रुपया जेब में रखेगा तो हम समझेंगे ये रुपया कमाएगा ऐसे उसने अंदाज लगा लो आप पिएगा तो हम समझेंगे कि बर्बाद करेगा माता पिता दोनों देख रहे थे पर बड़ा विचित्र वो भी युवक अद्भुत उसने क्या किया जैसे ही अंदर घुसा सब पहले भगवान को प्रणाम करके चंदन चढ़ाया माला गीता उठाई सिर पे रखी प्रणाम किया बाप बड़ा खुश धर्मात्मा है लेकिन वो थोड़ा ही आगे बढ़ा और आगे बढ़कर मालूम उसने क्या किया आगे बढ़कर जितने नोट रखे थे सब उठाकर जेब में डाल ली नोट उठाकर जेब में डाल लिया उसने सब रुपए रुपए जेब में बाल ली तो बाप ने सोचा कि शायद अब कुछ थोड़ा ही आगे बढ़ा शराब की बोतल उठा के पी गया अब करो फैसला गीता भी उसने पढ़ी सिर पे रखी गीता चंदन भी लगाया माला भी भगवान को पहनाई प्रणाम भी किया नोट जेब में रख लिए आगे जाके शराब की बोतल भी पी गया पत्नी बोली अब क्या फैसला कर रहे हो क्या बनेगा ये ज्ञानी बनेगा विचारक बनेगा भक्त बनेगा व्योपारी बनेगा माथा कर बोला कुछ नहीं नेता बनेगा ये सब कर, कर सकते हैं तो पहले पता लग जाता था वृत्ति का कैसा भोजन कराए तो इसका ऐसा भोजन करे तो ऐसा इसका ये लेकिन आहा हाहा हाहा आ भरत जी के सामने भेंट लेकर उपस्थित हुए और गुरु वशिष्ठ को देखा दे दंड प्रणाम दूर से देख देखकर प्रणाम किया और गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया लेकिन क्या समझकर आशीर्वाद दिया यह नहीं कि सृंगवीरपुर का राजा है इसलिए आशीर्वाद दूं यह भी नहीं कि निखात छोटा आशीर् ना ज्ञानी राम प्रिय Nina de राम प्रिय दीन असी यह राम जी का प्रिय है आशीर्वाद संत की दृष्टि ऐसी होती है मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवपार कितना है मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है मगर यह कोई भी नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है ज्ञान राम प्रिय दीन असी आशीर्वाद भरत जी ने पूछा गुरुजी जी यह कौन है जिसे आपका आशीर्वाद मिला यह कौन है गुरुजी बोले गुरु क्या उत्तर दिया है अद्भुत गुरुजी ने यह नहीं कहा कि सरंगीरपुर का राजा है या ये निखात राज ना गुरुजी क्या बोले आ, आ, आ, आ गुरु जी ने गा राम सखा राम सखा राम श्री राम सखा राम जी का सखा है सखा शब्द तो पुराना है मित्र को सखा बोलते अब जमाना उलट गया तो यह शब्द भी उलट गया पहले लोग कहते हमारे सखा हैं, अब सखा कहने की जरूरत नहीं सखा को उल्टो हमारे खास आदमी खास सखा की जगह खास ये राम जी का सखा है राम जी का खास है आहा। भरत जी ने जो सुना राम सखा राम सखा सुने श्यादन त्यागा राम सखा चंदन त्यागा राम सदा सुन चंदन त्यागा चले उतरी उमगद अनुरागा राम सखा राम सखा त्यागा चले उतरी उमगद अनुरागा राम सखा राम सखा राम राम त्यागा भरत जी ने रथ का त्याग कर दिया नीचे कूद गए रथ से बोलो इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र और वर्तमान में अयोध्या के राजा और अयोध्या राज्य के सीमा के अंतर्गत ही छोटा सा राज्य श्रृंगवीरपुर और उसके छोटे से शासक को देखकर भरत रथ से नीचे उतर गए गुरुजी ने कहा कि यह उचित नहीं है प्रेम अपनी जगह है पर मर्यादा भी तो रहनी चाहिए यह तो अयोध्या के राज्य का अपमान हुआ जो निखात राज को देखकर आप रथ से नीचे उतर गए क्योंकि आप किसी पद पर हैं अभी भरत जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि गुरुजी एक बात पूछें क्या मैं श्रृंगवीरपुर के राजा को देखकर नीचे नहीं उतरा आपने कहा राम सखा कि यह राम जी का सखा है तो मुझे यह बताओ दास सेवक तो छोटा होता है सखा तो बराबरी का होता है मैं तो राम जी का सेवक हूं और यह राम जी का सखा है अरे सखा धरती पर पड़ा रहे और सेवक रथ पर चढ़ा रहे यह तो भक्ति के भाव के विरुद्ध है इसलिए राम जी के सखा को देखकर राम जी का सेवक नीचे उतर गया और यह सोच साधु की हो सकती है तात भरत तुम सब विधि साधु रामचरण अनुराग अगा भरत जी उतरे कर दंडवत देखते भरत लीन उरलाई मन हूं दंडवत किया निखात राज ने भरत जी ने निखात राज को उठाकर हृदय से लगाया और उन्हें लगा कैसे प्रीति उनको ऐसे लगा जैसे मेरा लक्ष्मण मुझे मिल गया हो आहा। औरों को निखात राज दिख रहे भरत जी को ऐसा लग रहा है मन लखन सन भेंट भाई जैसे लक्ष्मण मिल गए हो प्री न हृदय समाए ये प्रीत हृदय में समा नहीं रही है अब तो भरत जी ने जब लक्ष्मण जी के भाव से निखा को हृदय से लगाया तो सभी माताओं ने आशीर्वाद दिया कैसे जान लखन सम आशीर्वाद दिया सबने अब भरत जी को निखाद राज में लक्ष्मण जी दिखाई दिए निखाद राज सारे समाज को लेकर गए श्रृंगवीरपुर में राम घाट का दर्शन कराया निखाद राज श्री भरत से बोले भरत भैया यही वो स्थान है यहां श्री राम जी ने स्नान किया लक्ष्मण जी के संग यहीं स्नान के बाद इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी जटाएं बनाई इसी सि वृक्ष की छाया में बट चीर से होत प्रा बट शीर आया और सवेरे सवेरे भगवान ने उस बट वृक्ष के दूध से अनुज अनुजहत सिर जटा बना लक्ष्मण ने बटका दूध जटाओं में डालकर बालों में डालकर जटाएं बांधी और इस दृश्य को देखकर देखी सुमा नयन जल छाये की आंखों से आंसू बरस रहे थे यहीं यही वो जगह है बोले इसीलिए हमने इस स्थान का नाम राम घाट रख दिया है भरत जी ने जो सुना धरती पर लकड़ी की तरह गिर पड़े भरत जी के आंसुओं से धरती भीग गई और उन्हें लगा कैसे राम घाट कहा राम भाट भामन मगन मिले घाटा कहांकिन घाट कहा घाट कहा राम घाट को भरत जी ने प्रणाम किया और उन्हें ऐसे लगा जैसे राम जी मिल गए तो निखाद राज में भरत जी को लक्ष्मण जी दिखाई दिए निखाद राज नहीं दिखे राम घाट में भरत जी को राम जी दिखाई पड़े और एक बात और सुनो शाम का समय रात्रि का समय सब सो रहे लेकिन भरत जी जाग रहे निखाद है भैया भरत सोए नहीं अब तक नैनो में नींद नहीं आई क्यों देखो नैनो का रोने और सोने दोनों से संबंध है रोना और सोना दोनों का संबंध आंखों से ही है नीर और नींद एक साथ नेत्रों में नहीं रह सकते जब नीर होगा तो नींद नहीं होगी जब नींद होगी तो नीर नहीं होगा यह सोना और रोना एक साथ नहीं रह सकता निकात राज ने देखा कि भरत जी के नैनों में नीर भरा है इसलिए नींद नहीं है स्नेह का नीर भैया विश्राम नहीं किया भरत जी बोले विश्राम नहीं मिला नहीं मिल ना क्यों भगवान के विश्राम की जगह बता दो तो मुझे विश्राम मिले कहत सक सोई ठा दिखा जुड़ा कहते मुझे वो जगह बता दो मेरे नेत्रों को हृदय को कुछ शांति मिल जाएगी कौन सी जगह जहां सियरा साथ सोए कहत बचन भरे लोचन कोए जहां श्री सीताराम जी ने रात्रि विश्राम किया वो जगह बता दो ये कहते कहते श्री भरत जी के नेत्रों में जल भराया <coughs> कहत बचन भरे लोचन कोए निखाद राज लेकर गए शीशम वृक्ष बताया यही सिंसुपा पुनीतर रघुवर की विश्राम सिंसुपा वृक्ष के नीचे राम जी ने विश्राम किया उस वृक्ष को दिखाया और उस वृक्ष को देखते ही भरत जी ने प्रणाम किया शीशम वृक्ष निखातराज बोले आपने इस वृक्ष को प्रणाम किया यह वृक्ष सौभाग्यशाली हो गया भरत जी बोले मेरे प्रणाम करने से यह सौभाग्यशाली नहीं हुआ यह वृक्ष सौभाग्यशाली है इसलिए मैं इसे प्रणाम कर रहा हूं